ítogam issi ami a tha vagy a tha vagy vegyena stop him ityuktavoti na no, a darabban is aham ludi mi, bőv vegyena, chitram varrtat egy aszma kam tam sthagai iti Dviti no, no, aham itaha चचाल बाला स्तनभिन्न वल्कला सा बाला चेचाला उपविष्टा शांततया उपविष्टा सा बाला यदा झटिति एकपदे गन्तुम प्रवृत्ता तस्याः यत् वल्कलम शरीर शाटिकादिकं वर्तते तदपि किञ्चित इतः सततः विच्छुक्तमपि अभवत् त्वराकारणेन स्तनभिन्न वल्कला Swarupa maasthaaye cetam kritasmitaha, ta beta smayam kuruvana parameshvara swarupa maasthaaya, brahmacari swarupe na tam grahitum tasya dhayjyam nasti, atah uh, uh, shiva sakasat manmas manmasse ya yadi brahmacari veshena tam grahitavan sya. अतः स्वरूपमास्थाया परमेश्वर स्वरूपं आस्थाया प्राप्य ताम वृषराज केतरः वृषराज केतरः परमेश्वरः यस्य ध्वजे वृषभो वर्तते ताम समाललंभे गृहीतवानेव सा परां मुखासति गन्तुमेव प्रमृता पश्चात् भागतः परमेश्वरः ताम गृहीतवानासीत् स्वरूपमास्थाया परमेश्वर प्राप्य इति अश्विनी स्लोके वर्दितः इतः गमिष्यामि अथवा इति वादिनी चचाला बाला स्तनभिन्नवलकला स्वरूपं आस्थाया च ताम कृतस्मिता समाललंबी वृषराजकेतनः अथवा अथवा यथा गमिष्यामि यथा नित्रगमिष्यामि इति वादिनी इति वदन्ति सा बाला स्थानाभ्यां भिन्नवलकला वेगवशात स्थानवक्षस्थलतः सरस्यमानः शाटिकावती पार्वती चेचाला गम्तुम् प्रवृत्ता पुरुषराजे केतनह। वृषभद् भज वरुद्र्वजस्तु नारायणः वृषभद् भजस्तु परमेश्वरः सः स्वरूपम आस्थाय निज रूपम आस्थाय यत् स्वकीयम स्वरूपं परमेश्वर yeah. स्वरूपं वर्तते yeah. तं स्वरूपम आश्रित्य कृतस्मितसं स्वकीय लीलाकरण सर्वं लीलायाकरण सर्वं येतत् कृतवान्सह अतः लीला विनोद परिसमाप्तौ एन आनंदे न कारणे न कृतस्मिता समयमानमुखसनु ताम पार्वतीयुः समारलंबे जग्राहा ग्रहितवान् थना प्याम इति व्याख्याने तृतिया तृतीयतकुरुसमासा हा सूचता भिन्नम नामस्वस्तमितर्था भेदताम करो mm. सम्यग्रूपेण व्यवस्थित रूपेण सार्थिकः आसीत परंतु वेगे न कदाचित व्ययम् झेटितु че, utar yem topatatteva, punahatasya swastana yem sthapya mah, tatte nama kalyasa ha, ativa asmakam kam purastat, ida nim kincit slokam samyag grupena bhavya masche, parvati yenak krame na gantum pravrtta, parameshura yatajatam ghiitvani, tadvayem chakshusha drastu mobisakruma, duram kavihi, tatra asmakam kam anukulyam sampadiheti adás tanáfinn valkoláid viseésenem tetrő opakárakam bőt vegén upastita uh, stetavati parvati vegén utthaya yada jédtikem tumproúrtá tadanim uttaránchalam kincsítu adaph patitda mohabatú tadrsa sorúpe neyvata saagáchlnti asi iti uh, sarastai t évből iakkya भेद भे, भिदधातोहो त प्रत्यया अस्थाने स्थानदेशे आसी वस्त्रम तत स्थानदेशात स्रस्तम च भिन्नम भवत् वल्कलम नामा साटिका समानलंभे भिन्नम च भिन्नम च तद वल्कलम च भिन्न वल्कलम अस्माकं व्यवहारे स स्रस्तोत्तरिया सरस्तोतरी या इतिवा सरस्ते इतिधातु ये वा व्यवहारिक हाय योग्य हाय प्रचुरप प्रयोगे वर्तते केनापिका स्थानसरस्ता वालकला इतितु इतितु छंदसिनाया अतः स्थानभिन्न वालकला इति काल्यासाय वो विपैतिकल यूज़ है जीस व्यवहार के तारास्थ अथवा यितहां अन्यत्र गमिष्यामी इतिवादनी वदन्त Bhinna valkala is equal to raya vashat, raya vashat, vega vashat, raya náma vega, vega, raya vashat, vega vashat, kucha sarastha chira, sthanam, sthanav náma kuchahu, abhinna Itukte sarastha, atravartate, sarasta valkalam náma बारा पार्वती चिचारा वर्षराज केतन हां वर्षभद्रचस्चा स्वरूपमास्थाया निजरूपमास्थाया कृतस्मितसन्न ताम पार्वतीम समालंबे जग्राहा ग्रहीतवानीवा वाह भास्तबद्वयेर ताम गच्छन्तीम परिग्रहीतवानीवा समालंबे तदनंतरम् अद्भुत श्लोक कहाँ बोलते हैं ये ता श्लोक एक उत्तम चित्रकार हाँ बहुत उत्तम चित्रम निर्मातुम प्रभाव ताम्बिक्ष्य hmm. वेपतुमति सरसंगयस्ति ही निखे पूरोस्लोके किमुपिनास्ति वृषा आह वृषराजह नामो वृषा नाम राजा वृषराजह वृषराजह केतने येस्य सहा वृषराजे केतना वृषराजह केतने सप्तमी येस्य येस्य केतने ध्वजे वृषराजो भवति उर्सा भरा आजो भवती सब भवती उर्सा उर्सा राजे केतना केतुम नाम ध्वजम केतनम केतु हूँ केतनम् उहयम् वर्तते केतु हुई चुक्ते पित ध्वजे में बा केतनम् मिचुक्ते पित ध्वजे हेबा ताम्बिक्ष्यवेपतुमती सर ताम्बिक्ष्यवेपतुमती सरसंगयस्ती हि निक्षेपणाय मार्गा चला यतिकरा कुलतेवसिन्धो शेराधिराज तनया नययौ नतस्थौ सर्गान्ते छंद सह परिवर्तनं भवति अतः सर्गान्तिम श्लोकद्वयमिति का कारणं छंद सह परिवर्तनं जातं तम वीक्ष्य वेपथुमति सरसांगयष्टिहि निक्षेपनाय पदं उद्धृतं उद्वहन्ति मार्क्गा चलंव जिटिकरा कुलिता इती एकाम पतां मार्क्गा चलंव जिटीकरा कुलिता इवा शिन्धुछु शे इलाधिराजय तनाया ना ययो ना अस्थव अत्र शेयरादिराजय तनाया इति कर्तूर आ चाम Séila adhira aja, tanálya. Itt a kruthru aja kampal. Sélasya adi, Séila a Nam ha parvata. Tassya tanálya Putri Parvati. Séila adhira aja is equal to Parvati. Tassya sarasa angayestihi, udvandi. इति विशेषण अत्रयं बर्तते तानि सर्वाणि प्रथमा येकवचनान्तानि कलु वैषधमति सरसांगयेष्टी हि उद्वाहन्ति शब्दद्वयम् तु इकारांतम् ये कहा शब्दहः इकारांतः सोपि श्रीलिंगाः सरसांगयेष्टी हि वैषधमति प्रथमम् सा ज्ञेतिम् अध्यपरियंतम भाषमाण हा साह ब्रह्मचारी सातत्स्या मुकम्मतु अन्य देशे परांग मुखी सा अवोध पश्चात भागता ग्रहितवान परमेश्वर हा, हा। जाता उस साह ब्रह्मचारी ये वो ग्रहितवान स्याप वेपत्थु मधि छेति कहा कष्चित अद्यात पुरुषा से ग्रन्धाती तरही वेपथु हु वेपत्थुर नामा कम Gátra-kampahá, vépathuhuhuhy, tehye, bhaiye na, gátra-kampahatekhaló, vépathuhumatí, egy kszané, sa tasyahá, šak, iho, abhavat, tehna káranyéna, samukkra-sheríre, báhán-kampahá ásí, thádrusha-kampahatí sa, sarasánga-yestihí, api-che, visi-shyá, अधिक प्रमाणे रास्ति यतो हि सा दुर्बलापि वर्तते सरसा अंगयष्टि यष्टि हि नाम दण्डयव यष्टि हि नाम दण्डः परन्तु अंगयष्टि नाम शरीरं अत्यंत सरसं कोमलं कोमलञ्च कृशञ्च अतिव दुर्बलञ्च यत् शरीरं तेन कारणेन सा एकस्मिन् क्षणे अतिव ভীত-भीतासति भीत प्राप्तवती पूर्वम किम गच्छामीति प्रवृत्ता करो गच्छामीति प्रवृत्त समझेय पदंतु उद्धर्तवति येकं पदंतु उद्धर्त्यत स्थापनियम करु तावताग्रहितवान परमेश्वरा निक्षेपणाया स्थापनाया देशांतरे स्थापनाया पदं उद्धर्तम पदं उद्धर्तम तत पदं उपरिनीतम यत पदं येकं पदं Agrodese sthápanártham gaman samyevayim padam udhrutya agrodese sthápaya makkalu. Agrodese sthápanáya udhrutam tat padam udhvahantita thaiva. Still a bhavat. Udhrutam padam tatu, ita shakmadhyay bhavat sa. Ativa bhitah bhavat. Ekapade bhitah bhavat. Padam udhrutam padam. Udhrutam nama uthudhrutam. उन्न उद्रुतं स्वकीयं पादं निक्षेपण उद्वहन्ति निक्षेपण प्रयोजनार्थं अन्यदेशे स्थापनार्थं अग्रदेशे स्थापनार्थं उद्रुतं तत् पदं तथैव उद्वहन्ति तथैव उपरिष्टा देवास्ति स मति भ्रमसेव जातः एकपते साक मति भ्रमशो किम् इति पिनो जारीमा एक पदेसा निश्चला जाता तदानिम्सा कथम वर्तते इत्युक्ते मार्गा चलम यतिकरा कुलिता इव सिंधु ब्यूटीफुल स तस्याः शरीरं तथा सुकुमारं तनु तनुरूपं अत्यंत च वर्तते यथा नद्याः शरीरं अतिव सारसम आपिचा तानुभूतम अपिच किंचित वक्रशेप शेप नदी प्रदीप भौतिकरु नदी वेगेरे प्रभावित सा वेगेरे प्रवृत्ता गंतु परमेश्वरस्य ब्रह्मचार विषये कोपेना वेगेरे प्रवृत्ता वेगेरे प्रचलन त्याहा ये का त्याहा अग्रे चिड़ित्य महान पर्वता आगता हा मार्गे Parameswarakalu, ase visorupam tu bahu visalka ayem bhoti. baha parvataiva, parvataha agacchiti jeet, tat nadhi pravaha kimbhavati. bhoti? Kincit kalam na gaccheti na tischeti. Jhetiti na marge abarodho bhoti, jalam tatreiva tischeti. Paran tu kamrasielmei bjalam bhoti. Kala kincit kala antram puram arga antram नव्य सिटी तावपर्यन्तं तु तत्रैव नगच्छति नतिष्ठति जलं यथा तथा अत्यंत कोमला नदी रूपा नम तस्याः शरीरे तादृश करबिngx संतीति नदी साम्यं तस्याः वर्तते कोमलतांपि वर्तते तादृशी सा पार्वती यदा पर्वतसदृशेण परमेश्वरेण हस्ते नीता तदा नीं उद्धृतं तत्पदम तथेव नययउ न तस्थो न गतवती न क्षतवती कुतः गमन गमन प्रयत्नो वर्तते वेगो वर्तते नद्यां वेगो भवति वेगः स्थगितो न भवति परन्तु तत्रैव चक्रमणशीलो भवति कञ्चितकालम् पुनः पुरा यदि पार, निम्न देशः पार्श्वतः निम्न देशः प्राप्तये तदा दिन्तं नदी गच्छति गरु प्रथमतु सा नदीयथा आवरुध्धा सति नैवगच्छत्य ग्रे नवातिष्ठति नवातिष्ठति स्टिल अपिन भवति नदी पार्वत्या स्थितिरपि परमेश्वरेण ग्रहिता हायाया हा पार्वत्या हा स्थितिरपि तथाइवासी ब्रह्मसुतः केतेशां कवि नम एतादुस्म सामर्थ्यं भवति वज्जम भाषायांम सामर्थ्यम् प्राप्यः स्वयं मनुष्यं धाये रा अनुसूचित तैयाप अठामा हा समग्रम तत्चित्रम् मनसि मुद्रित मेवा होती प्रिंटेड गो होती ऐतादृशस्थालानिस्वीगुर्तेवा चित्रकारा हापी उत्तम उत्तमचित्राणि कुर्मंत योमेवा शकुंतलेपि बहवश्लोका हसंती यत्रा अस्माभी शकुंतला साक्षात् क्रियते नमकादृश वर्णना भाषा प्रयोग स चित्र तमिलते वस्तु नी स्थापयंती अस्माकम् मनसी। तदेवम् कवीनाम् महाकवीनाम् कवित्वस्य पराकाश्च भवो। अदीन नदयोर् भेदः अधिको नस्ति। नदीनाम् नदयेवा नदयेवा नदी। यतावत् तो हम जाना मी पूर्वस्याम् दिष्य सा नदी तुच्छते। पश्चिमस्याम् दिष्य याप्रवहती सा सा sa hajti csetve. Marantu nadit untu hétra samáron éva. Sindhusebda seárta a két embert a tetején. Sindhurnama a tetején. Sindhurnama nadia piarthar. A tetején a tetején a tetején. Évasszik a tetején. A a két embert a kettőn. a Within the metrical compulsions, so the metrical writing, aham tadeva bhuyo huyak kathayami, yete evam kathayanti, most mathematical is metrical writing. All meters are by nature mathematical. Kati niyamaha santi, vayam yada lekhan atham pravurttaha tada tatashtam anuhova Tarihi dhadrsa niyama bat niyamáraam pálanam kuruvanta eva rasa mapi cittritemiva arthaan chamatkárena prathipadiyanthi chukte kavinam kaushalaam. Annyi dekam vaisishyam, prapanche kutra api akyant purátranakali mitrikal writing idjethat वांग में ऐसे प्रथमावस्था भवितुम् नार्गते कुत्रापि प्रपंचे अन्य वांग में जानी दावयम् पश्यमा तेशाम् आदावु मेट्रिकल रेटिंग नासीत अन्य भाषामुस्युकुरंतु इंग्लिश वा लैटिन वा ग्रीक वा इंग्लिश तो अध्यक्ष्याभाषा सातु सामान्य लैटिन ग्रीक अरिष्यन अरेबियन इत्यादि rácién bhashanam yada ezt kurmaha, metrical writing ittjeihez, de kachit beszája, yaha kájcit, peren tá avastha, ebből boldi. Na, de a harmá avastha. tamam vangmayam, Rácsína tamam yadvángmayyam asti rugvédá sopim metrical vartthati. Nithyukte tata púrvameva samskrut bahasa uttam parinávastitim prápnojitikrill Tari kalakana kutra dhishtháma evum prāyaha nachintayanti jana. Bharatasya metrical writing aso yi kashchana व्यवहार हार आशी अधिको संति पौर्यम्स संति तमिल भाषा या में भी पौर्यम्स संति प्राचीन आने संति तीरुकुरं सिलप पदिकारण जादी अत्र ग्रीक लैटिन में भी तादुस्संति कथितचरण महाकाव्य यानी पुराण आने संति न संति तीनास्माकं पक्षा परंतु तान्य संस्कृत छंदसाम याद्रस्य नियम संपत्तिः याद्रस्य मैथमेटिकल स्वभावो वर्तते गणित गणितमिवा शास्त्रीय स्वभावता वर्तते तादृस्य शास्त्रीय स्वभावता विद्यमानेषु पितेषु ग्रीक लैटिन इत्यादि भाषा मयो वाङ्मयेषु न अस्ति अस्माकं लेवल मध्ये गच्छन्ति वर्ण एकदेश लेवल मध्ये नियम हा संति गुरु आकारः इत्युक्ते अकारः ह्रस्वः इत्युक्ते वर्ण एकदेशे गुरुत्वं च लघुत्वं च लेटर लेवल तहा आपिन न्यूरल लेवल मध्ये नियम हा संति एतादृश पर्यंतं नियम सहित छंदोबद्ध रचना विश्वस्मिन् कुत्रापि वाम्ये नास्ति संस्कृतं प्रवृत्तं Prathama, visvāsya prathamāvān melyam jādsti tadapi ez a mai szisztém, szomszédos nyelv, ambrtattek. ez, vagy hogy mihehe, upari <laughs>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 अस्माकम् प्रवत् तस्याम् चंदोब धरचनायाम पुनः चित्रकाव्यानि अनुप्रासादे यहा यमकादे यहा तथा पिसुंदर सुंदरार्थाहा सुंदर सुंदर पा वर्णनानि इत्यप्ते समस्कृतकवीनाम् शिक्तम् मापयितुमपि व्यमनशक्रुमा कथनं तो अयोग अनुचितं वर्तते प्रपंचे कुत्रापि कस्यापि नास्ति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 तादृश चंदो मध्य कविता आम अभी ये ते साहजता आम अभी करवन्ती व्यावहारिक ताम अभी आने यंती निष्पक्ष सिद्धा कविता प्रवाहती व व कविता अस्मां फिर अनुभूयते कार्यदासाधिग्रंथे पूर्वविति व्ययम् अधिज्ञत्वे विचारार्थम् सम्यसीमां व्ययम् कालिक विचारम् कुर्मा Nakaschit likhita vedam, vedom, nakaschit likhita van vedom, apourushy yaha vedaha, anaadyaha vedaha, nityaas nityaas szavdarasi hig, vedaszavdarasi hig. Ezt a szez tara ha, uparista, yavarast. Edemto Gauri, uh, peakand, uh, Nanda, Nanda Devi, Gauri, Kau Deva, tett yavarast. Rāyaha dvisahastra varisebhya poormam adhyayat computational technology bhavanta survey, bharanta svanti tadeva technology, 100% technology tadeva upayujjya chandasam prastaraha darisitaha asmakam grindhakarai. Prastarva nama uh, kati chandam sisanti samskrutya jánanti dasya sahastra vimsiti sahastra kaha, chandam sisanti. Now, uh, uh, no, gacchya, puna, eo, puna, na, idáni, a tragécia miatt, hogy mondjuk, hogy megy a vódi. Mondjuk, hogy a karidás a három vódi. A karidás a három vódi. A a három A A Jata, Jara. ta, jára. Ja, Itté, gana csepustra én a, vomissastavur tam báhuti. Eh, ténye a szóra szakcsarani. A szép, prabheda, kathibavanti, cikte. Szóra is, Computer combination koronto. Ah, computer combination koronto. Tényleg, hogy? Ittam computer combination, karla, prekriam. Sahas varoshat, sahasstra, dwijapurvam, Bharatiya grantheshulikitam murkade. Pingala seya. Thadeeve technolagy upi, ja ha jebonta programming, pravart, nami thadeeve itna kathaya. Thadeeve atra, idameva atra itna kathaya miyam. De, de, Same de, de, Same de, de, de, de, de, de, हम जाना हमें उर्तरत्ना कर दी थी ये कहा ग्रंथों वर्तते उर्तरत्ना अंतिम शश्चत जहाँ वर्तते अंतिमो भाग वर्तते तत्रा पंच विधा प्रकार हा प्रकथिता हा।, हा तान प्रकारान भवन्ता कंप्यूटर विशेषत्याहा आधीयते चे भवन्तो जानती यत्ति टेक्नोलॉजी अब जब भवन्ता यूज़ करवाना तदेव टेक्नोलॉजी तेषु ते विशेषतैः अनुष्ठितं a कृतं वर्तते ऑलरेडी इत्ये जात जातो आकरो टेक्नोलॉजी यूज़ करवंती अहम किम टेक्नोलॉजी यूज़ करू शक्नोमी शकनोमीखलु अस्ति काचित मेघाश बहु सुंदरम तथा मामापी सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय तथापि कः आहामुपि एकम पुस्तकम प्रकाशितवान स्वागत संस्कृत इसी इज्ज़ालियार हेरुर पिकारियम करोती अस्माकम मद्रास मध्य कस्तित बंधु हो वर्तते सोपि सोपि सोप्रा प्रांत सोपि बहुवाही आ सो, सो सो रा, रा, सो आत अत्रा प्रवर्तन पे यह त कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी छंदसी कथन वर्तते ही Csandas shiastra. Etaavad prajantum páninehe eva mahatvam. Pánini vyákaranam eva computational technology áhsiricce krutamiti idánim siddhambartate. Nakhevalum pánini vyákaranam. Csandas shiastram api tathé veti idánim prayapna-shilaha sattva. Thaneva ham kathayami. Vyam ekasya nidhehe uparistad vishrantatayasaya <laughs> násmaha. Paranto agha nidhira siddhina najani maha. Téna daritja <laughs> <tambikshyavepatumati>, tam vikṣya ah, vepatumati, tam, bikshana, tam vikṣana, tam vikṣya, tam devam ek kṣanena parāngukhi sa drushtavati evam parameshvara. Yasyakrite petavat sudhīrgham yetavat katyanuncha tapaha acharitevati sa parvati sa evas akṣat parameshvara hassya, ha, level kímély, de marad ki, vagyem szinte, hogy te magadnál szeretném, hogyha, hogyha sajátul járna, hogy kiad, kiad custom érvelőt, vagy Devam Vikshya, samagra ghatre, kampavati, श्वन्न गात्री स्वेदः रसेर सहितः भवत् अंगयष्टिः सर्वत्र शरीरे स्वेदः एक क्षणे प्रादुर्भूतः सरसः श्वन्न यस्ति तसा आर्द्रि भूतापि जातातेन स्वेदेरा महादेव दर्शनेन देव्याः सात्त्विक भावोदया स्वेदः कम्पः इति अष्टं भावाः सन्ति सात्त्विक भावाः इत्युच्यन्ते तत यदा मानसी सत्वे अस्माकम् सत्वे यदा प्रेमादि विकाराहा भवन्ति तदानीम् स्वयमेव ते आविर्भवन्ति अतः अष्टो अर्तन्ते सात्यो क भावाहा तथा सात्यो क भावत्वज्ञम् वेपतुमति स्वन्नयस्ते ही ते न खातितमस्ति अष्टो सात्यो क भावाहा त्रयस्त्रमिषत्य विचारिभावाहा अष्टो शास्थायि भावाहा Tudna, bővítik amit a, de a raszávisszegyécsedt. Tudna, kiderült, uh, niksepana, vagy annyitra padam, angrim, padam is equal to angrim, padam, udvahanti, tehát ebből balancing akaróta atomra. Szabvisszmerőtve ti atomarom, én kipadítisztádik, padtiem padam, továbbakásé várjaté. बैलेंसिंग के बिना करोता आत्मा रूम विस्मृतबती वर्तते तादृश स्थिति ही तस्या हसंपन्ना शेराधिराज तनया पार्वती मार्गे आचराह तस्य व्यति करेना व्यति करो नामर अब्स्ट्रक्शन अब्स्ट्रक्शन व्यति समाहत्या अथवा अवरोध है ना समाहत्या समाहत्या क्र आश अथवा अब्स्ट्रक्शन मार्गे नदी मार्गे यदा पर्वतः अवरोधतया आगच्छति तत्र क्र आश भूतासा नदी यथा आकुलिता भवति प्रसन्नाना भवति सा नदी कथं भवति प्रसन्ना भवति कथं पल्टर पल्टर पल्टर आकुलिता होती है आकुलिता बर्ताव है प्रसाद हाँ ना प्र, प्रसन्नानास्ति ये कब अधिकृत्य ये तावत पर यंतम तपकर्तव्दी साह प्रथमम आकुलई वजाता सम भ्रमिता तत्र किम करोति भ्रम ही भोत तादृशसंदर्भे जले आवर्ताहा भवंती भ्रमा भ्रमया भवंती आवर्ताहा भवंती सम भ्रमिता सिंधु हु नदी इवा देशे नदबिशेषे अपधो सिंधुर्ना सरित सरितिस्त्रियां देशे नदबिशेषे नदबिशेषे सिंधु समुद्रे सिंधु Na-sarit-striyat. Na-yithi prathakshabda. Na-yithi amarakoshe tattra tagging. Yeah. Bahuntaha computational technology adhyat kurvanti amarakoshe hathra eva vartadhe. Mm -hmm. Prathama pancha slokan patantu, Prathama pancha slokan patitva avagacchantu. Mm -hmm. Computational technology astiva navaiti bahuntaha swajam nischchan vartadhe. Tagging technology. Amarakoshe tagging technology vartadhe. Tátra kathichana shabda vartanthé, tátra tag kriyate tátra lingga bitya avagantavya mithi prathama pancha slokkeshu, how to use amara koshahiti, prathama pancha slokkeshu vartate. We, we know how to prepare the manuals. Eka manual asti chet, prathama how to use it, likhámovara, amara simmovhikruta vart. Tát manisha susukshva ási, tapojanyá manisha Száma nyelvű bűnű Manisha a tapas maniša Bharatiya név marad. Bharatiya maniša jajha pascha, pristhá bhagyé, yoga sik yoga yogashit, siktilvörtödte tapas siktilvörtöd. Babanta, vagy survey tapája évek külön. De nem mindhelyet tapa, vagy panchakam jávott, no tisztánt ideje tapája éve. Tapak károly évek a szarvom szintjén. Mindhely mindhely, pancham योगों नाम खेवलम पेंटिंग मध्ये केवल मुद्रा चित्रम दियते तथे ही वो उपवेश्चर्य भी तिरास्ती सर्वों में भी योगा एकाग्रम अनुसार यद्यपि ये तय साध्य थे एकाग्रम अनहा विना किम भवन तह स्वस्व क्षेत्रे कुर्तार्था भवन्ति न होति Kehinap, kemope szádaniyan jét, egy ágkrat egy meva. egy ágkrat cípti anya. Tehina, te bábjja miiva. Thattar kincit, viséshat, éjszú, divészú. Ó, éetad iti, prsne ágkete eseti. Utteramto, scientific development dekem vina katham próptam. Itjádi prsna na mutteratve, dekto, tadéva angi They have trained their brains themselves in such a way that they don't require any other external uh, uh, instruments. Mm -hmm. the, that is the Echadeva Rahasya and you can also train if you have got the guts. <laughs> the, there are those avenues are well laid down by our Shastrakaras, you train your mind It will give you everything. You don't require big labs and all. You can still reach the same conclusion, the same conclusion which is reached by lab experimental way also. Not This is the only possible reply. We do not know. Or otherwise, There are only two possibilities to explain. Because the conclusions are matching. Conclusions are matching. Methodologies are, in one case methodology is known, in the other case methodology is not known. But conclusions are matching. Then how do you explain? Maybe we have lost the technology. That parampara, technology parampara, mane, methodology parampara manaslavantaha. maybe it's here. <laughs> Kukka dachit, बौद्धिके अपि <laughs> <ता> कक्षायाम् नास्ति <laughs> अ सिन्धुरणा सरितस्त्रिया अतः समुद्रार्थकः सिंधु शब्दः पुंलिङ्गः नद्यर्थकः स पुंलिङ्गः अस्ति सिंधु शब्दस्तु स्त्रीलिंगे एव <laughs> <शरीति स्त्रियां। laughs> <सरीदर्थे, laughs> <नदीर्थे>, स्त्री नदीयर्थे स्त्रीलिंगे एव समुद्रार्थे पुंलिङ्गः एवम्ति सिंधु शब्दः पुंलिङ्गे नदिया था ये व व्यवस्था बा आम रात शुभ यावस्था वर्तते आम रही थी शब्दहा नपुंसके अस्तित्व आमर फलमित्यर्था पुम्लिंगे अस्तित्व आमर वृक्षमित्यर्था आमरा आमरा आमरा आमरा इच्छुते मैंगो ट्री आमरम इच्छुते मैंगो फ्रूट इत्यसर्वत्रम यावस्था सर्वत्र वृक्षा फलादि संदर्भे नपुंसके अ a palamitertha, a preogahannak pumsa keesticet, a palamitertha, pumlinge worksheik. Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit sindhu Sindhu विशेष पुष्प आया माह तब किम पुष्पम इतना जानी माह किम वक्त मा, मा, भी हम समझ करते पुष्प विशेष हा कामों पस्या माह कहा इतना जानी माह जन्म विशेष हा किम पे देश हम किच्छा में कार्स शुरू करते इधर नहीं माह हम अमेरिका में जेकार्स शुरू करते हम किच्छा में चेह को देश हा हम नहीं जाना मी Na káhat saját értelemben, ha amúgy járunk, ha Bharat érdejét magámi csinálják a a tervnői. Ha a törtévok tőmre cikromi, A kind of mountain, a kind of flower, a kind of tree, a kind of place, a kind of person, a kind of object, नदाहावर्तते वर्तते सिंधु नदाहावर्तते कहलो सत्यम् सिंधु नदों पर पश्चापा पश्चिमस्यां दिशित अच्छा थी तथा सिंधु नदी नास्ति नदाम वर्तते अतः सिंधु हुई इस अवधार देशे सिंधु देशे नदी विशेषे सिंधु नदे समुद्रे पुम्लिंगे भवति सर्वती नदी विशेषे श्रेणी देशे नदर विशेषे गौ सिन्धुरणा सरति स्त्रीया मित्रमरा नययौ नतस्थौ लज्जयै इति भावः नैवगतवती गमनम इदानीं तस्य आगमनम इष्टम नास्ति <laughs> कुत्र परमेष्टरस्य यदर्थं सा तपकरोति तदेव सिद्धं चित्किमर्थं गविष्यति परन्तु नतस्थौ स्थातुं पिनहक्तवती जटति लज्जया पे स्थातुम पे निष्ठंति धाविते मेवो इच्छंति अतः धावनी इच्छा पेवर्तदे स्थिति स्थिति इच्छा पेवर्तदे अतः न येयो न तस्तो यथा नदी साथ अथा कन्चित कारम्यावत स्थिरा आकुला स्विन्ना कंपमानाचा आसी पसंत ते लगाओ Adjap Prabhupasa, hogy maheshvara hovaté, jagatkára na hovaté. Adjap Prabhupada, a vannat a ngy tavás mi tapo bi. Kátham dásója taha, tapo bi rahm kri I have been bought, bought, <laughs> not by money, but by kri tas tapo bi. Iti vadini Chandra maudho. Ithi kszant, ekameva sentence okta van, etasmaat kszadad arabhya aham bhavatya kritahasmi tapo, bhavatya tapobhi aham kritosmi ataha tabasmi daasaha. aham etasmaat kszadad arabhya aham bhavatya kritahasmi bahatya tapobhi aham kritosmi ataha tabasmi daasaha. Te etasmaat kszadad arabhya sa anahya sa annhayaite agyayam. All of a sudden, at, at one moment, in a single moment, niyamajam shramam kalamun nama shramam etāvatpariyyantam tapa-ācharanenam sarire yavyao shramaha yadrusha shramaha payam napaditavantaha vahuttama varnanam vartate apicha vahuk kīdrusha gabheera tapasyam sa parvati-krtavati Chikitavayam bhavamah Tayana tapakkaranena Jatam sarvam Samagdram vishramam Yekakshanesa vispurdravati At one moment she Forgot everything Anhyasa niyamajam shramam Utsasarjya Vai Klesha palenaki punar Navatam vithakte klesho bhavatu याद्रुग् विदोवा सह क्लेशः भवतु यावत् प्रमाणको वा सह तथापि अपेक्षितं फलम् यस्मिन् क्षणे प्राप्नुमः तेन क्लेषेना तदअनन्तरं अनुभूतस्य श्रमस्य स्मरणम् अनुभूतस्य हां फलन्नसिद्धं चेत् श्रमः श्रमैव अभिमतं फलम् प्राप्नुमः Tadantrum purna śrama ganit eva, nayi vasmarama. Ksenin, manu parvati, prathamam saparyā rūpe na bhagavantuṁ tośyitum bhup Tasya samakṣam eva tadṛṣyam incidenta bhavat. Mano tasya dāha divrukam. Tadantrum purna sah ta. Tu opisthirā jāta. bhavanti cete parittijja dāvanti. Param अयि एषा येतावद् ये दूरं धीरोस्ति चेत् अहम्पि न्युनं धीरा नास्मि अतः अहम्पि दर्शयामि इति तपः आचरणे प्रवृत्ता तेन च तेन च तपसासा भगवन्तं प्राप्तवती सोपि प्रत्यक्षीभूय उक्तवानस्ति यत् भवत्यास्तपोभिः अहम् कृतोऽस्मि भवत्याः अध्यक्षणाधारभ्याम् दासः इति तस्मिन् नायां इंसापदी समान अपना नायां अब ना इसापदी ना अब ना ये चुकते चतुर्थी व दृश्य दे अब ये अध्याप्रभुति अध्याप प्रभुति आवनतांगी तावा अस्मिदासा हा, हा इति वादिनी चंद्रमोल वादिनी चंद्रमोलो इति सत्य सप्तमी चंद्रमौलो परमशिवे इति वादिनी सती इति उक्तवती सती चंद्रमौलो शिवे किमिति उक्तवान हे अवनतांगी पार्वती अद्य प्रवृती अस्माद् दिनादारभ्य इत्यर्थः प्रवृती योगाद अद्य इति सप्तम्यर्थ वाचना पंचम्यर्थो रक्षते तवा तपोभिः कृतः दासृताने दासते, दासते दासे सबदस्या, दासे सबदस्या सिद्धमर्थं व्याख्याता सम्यक प्रतिपादिति। दासरु दाने इति धातु। दासरु दाने, दाने, दाने इति धातु हो। दासते इजीक्वल टू आत्मारम ददाती। सही है बदासा। यहाँ आत्मारमेवा अन्यस्मयि ददाती। तस्य दासो भवती। आद्य परमशिवः आत्मनमयव पार्वती दत्तवान् अतो दासो जातः दासते आत्मनम् ददाति इति दासः अस्मि इति वादिनी सती वदति सती सा देवी अन्नाय सपदि सराग सराग झटि तञ्जसान्हाय द्रां मङ्क्षु सपदि द्रुतम् इत्यमरः एतावन्त शब्दः सन्ति स्राक, जेटिती, अंजसा इत्य भी वरतते, अन्हाया इजदू अत्रप्रयुकतस स्था, द्राक, इत्यपि भी यह कहा स्था, सर्वान्य भी इमाने भी भी भी, मंग्शु अभ्येयम, सपदी अभ्येयम, दृतम, दृतम भी, ओके, स्था okay, भी, मध्या नहीं, a kakrát, a madhyána, a madhyána? No, no, no. Púrva-anná, madhyána, aparána, itt-yatr, sama-saha. Ahan-sabdasya, púrva-sabdena-saha, sabdasya madhyá, sabdena-saha, sama-saha, madhyána. Madhyána-ná, सायम सब समासे समाशेक करते सायन नहायती तत्र नहाना तत्र आहन अत्र अवयव अवयव विवेचनम् नास्ति अन्नाया इति ये कहा शब्दा सा शब्दा अभ्यं हकारस्य स्थले हकारेण सह यत्र नकारोवा मकारोवा संयुक्ता अक्षरत्वेन प्रयुज्यते तत्र मर्यादा येशावर्तु उच्चारनस फद्धति ही येशावर्तते Nakara prathamam utcharniya ha, hakara ankar utcharniya. Prajha jana ha nijananti. Ateyeva, Madhya akna ha iti iti iti asada. Akna iti asadha. Brahma iti navaktavyam. Brahma. Makarha prathamam utcharniya hakara ankar. Brahma iti eva Natu brahmai thi, jana ha, uh, yebu cheren thi tesham. Nama atre shastram kibenasti sampradaya. Brahmana ittabra, brah brah Brahmana ittabra, Brahmana ittabra. Brahmana. Niyamajam tapojanyam kalam klesham, ut sasrja, paricchitavati phalapraptya. Kleśam visasma rajjyartha samagrham apikleśam. Sure. Kleśaha phale na punaha navatam vidhate purvavadeva akkristatam apadeyati. Ya kopi kleśaha ya bhavati. Tad tadha, uh, punarapi apadeyati. Punarapi he is ready to take up one Next more. Challenge one more project <laughs> ek <One more> project swikrutava phala siddhir jata tari diti driye va dusra project swikraoti yadi phala siddhir nabhati tarhitasya maraha visidati atah kadach rupi lokeoyam yavat paryantam jivane success rate samiche namasti ta utparyantamoyam sukhinah eva bhavamah ha shramam tu kurmah parantu krutam visramam na ganayava Atha ha idáni dinadvayát, dina yadrusham, sraman, svirutya, sarvay, bhavanta ha, yeryat kumarasambhava, dhyápanáya, uh, pravult, ajdenáya, tam yada tajjanyaphalam, jnána rupam phalam anubhavanti, tada nimnakaniyant, lukhetu, tatheko bhagavata ha. Bhagavata, Vinkteswarasya, प्रातरार्प जैसा यंबर्गियम तुम क्यों मत जाए उपविष्य उपविष्य उपविष्य उपविष्य उपविष्य आते तो आंगक भंगों बहुत ही शुद्धा पीड़ा यति श्रांतिर बहुत ही निद्रा यादि और अंतु सर्वोमोपी भगवत हाय ये क शनकाल अधरिसे नहीं ना बाहिरा न उच्चरती E kopi janaha mandirat vahiragyati ha. Oh, ezt toh, a hava, ezt anna tired abhavom, ezt a kopi vadati ha? No. Kopi vadati a New York nagra San Francisco nagra eva, ari brahmantú, durhama chyai. I am terribly tired. <laughs> <laughs> <laughs> Bumó, bata! 2-3! 2-3! Kuta, 3-3! Kura, 4-3! Kura, 4-3! Kura, 4-3! Kura, 4 Kopi nasmarati. Mandirat 3 Kura, 4-3! Kura, 4-3! gamana 4 Sramam Kura, Körülpítik a manom. Danišanam athima kastam. Gamana samayyés maradam bhovati kastasya. Agamana samayyés tiba? No. Asa bhaagván vengkateshra. Ateva sahá vengkateshra oltate. Madhye kajitáyámbi hét adekva. Likhetam vannasú. Safalak klesho, nak Yaha klesha safalaha, saha klesha Astjuk a rasszám viszíli valak, ma gyümölcsön a managátira, gyümölcsön, kurva, paruto,